स्त्रियों से दूर है स्वर्ण की चोरी पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मणों के धन का त्याग करे ब्राह्मण स्त्री राजा बालक वृद्ध तपस्वी पिता माता तथा गुरुजन इनका मन से भी कभी अप्रिय न करें। देश काल का ज्ञान तथा पात्र और अपात्र का विवेक रखना चाहिए पुरुष याचकों को छाया तरण अन्न वस्त्र मठा अग्नि ईंधन काछी औषध और शास्त्री एकादशी पूर्णिमा चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या संक्रांति ग्रहण पिता माता की निधन तिथि युवादित्य तिथि और मनवादित्य तिथि को अपने घर में श्राध दान एवं कीर्तन आदि का उत्सव मानना चाहिए अथवा उक्त तिथि को तीर्थ में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ घर ऐसी होता है को करे पीना और जुआ खेलना ಸೊ ಗುಣ ಗೃಹಸ್ಥ में ಇಂದ್ರೆ ಮಂದಿರಾ ಪೀನಾ ಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕ ತನಾನಪೇವ ಪೂಜಾ ಔರ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಭಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಕಕ್ಷೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಶ್ಯ ದಾನೆ ವಸ್ತ್ರ ಆಮೂತರೇ ಯಮಲೋಕೆ ಮಾರ್ ಚೆಲೆ ಸಮಾನೆ ಪುತ್ರ ದೂತ ಹೂಂಕಾರ ಜೀತ दाता को साथ में लोक में पहुंचा देती है यदि अपने अहकार में से चौथाई भाग सिद्धांत निकाल कर दान दिया जाता तो दाता पुरुष निश्चय ही ध्रुव लोक में जाता है यदि प्रतिदिन अपने अहंकार से बराबर आहार से बराबर अन्न गो को गोग्रास के रूप में दिया जाता है उसे देने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है गोखली चक्की और चोलहा आदि के द्वारा जो पाप बन जाता है उस पाप को गृह पुरुष प्रतिदिन भिक्षा दे करता है एक ग्रास अन्न की भिक्षा होती है जहाँ उतनी भिक्षा प्रतिदिन दी जाती है उसी घर को घर समझना चाहिए दूसरा घर शमशान सा दिखाई देता है घर अन्न जन सिद्धांत छाया जूता कमंडलू अंगूठी और दान करके स्वर्ग में जाता है जो थके सवारी प्यास को पानी प्यासी को पानी और ಪ್ಯಾಸ से ಪಾನಿ ಪ್ಯಾಸಿ को ಪಾನಿ ಓರ ಭೂಕೆ ಪೀಡಿತ ಮನುಷ್ಯ स्वर्ग ವ್ವಾರಾ में जाता है अपनी शक्ति के अनुसार सदा धरत युक्त भोजन देना चाहिए क्योंकि प्राण अन्नमय है अतः उसे फीकर पाकर वह पीड़ा शांत होती है इसलिए अन्नदान उत्तम है अन्न वस्त्र फल जन मठा शाक धरत मधुपत्र पुष्प जूता गुबड़ी छड़ी कमंडल उछाता पात्र विद्या पुस्तक देव पूजा कन्या कुश यज्ञ पवित्र बीज औषधि ग्रह रत्न क्षेत्र पादुका काला मृद चरम बुद्धिमान धर्म धर्मोपदेश तथा धर्म कथा इन सब के द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए उससे महान कल्याण हुआ और दाता सब पापों का नाश करके शिव में जाता है श्राद्धलीन वेद यज्ञ क्रोध रहित सनाशील तथा उनमें देश के के सदाचार में को भोजन कराना चाहिए के दिन पहले ಉಮೇ ದೇಶಕೂಲ ಸದಾಚಾರ निरोग ಬ್ರಾಮ್ को ಶ್ರಾಧಕ್ಕೆ देना चाहिए गांव की करते उनको नहीं उन निमंत्रित ब्राह्मणों के आगे विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए बिना श्राद्ध के किया हुआ श्राद्ध दूसरे के लिए किए हुए समान निष्फल होता है अथा क्रोध त्याग कर श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए ಶ್ರಮೇ ವೈಶೇವ್ರೀರ್ತಿ ಪೂಜನ ಬಲಿ ಕಲಿಪಾತ ಶಾಂತಿ ಬಲಿ ಕೆ ಯಜ್ಞ ಕ ಮಹಬಲಾನ ನರಸಿಂಹಾ ತ್ರೋಕಿ ಕ ರಾಜ್ಯ ಇಂದ್ರೆ ಹೃಣಾಕ್ಷಿ ಪುಲ್ ಪೇದ ಬಲವಾನೆ ಪೃಥ್ವೀ ಕ್ಷತ್ರ ಶಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಮೇ ಸಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಬಿತ್ತ अन्य पैदा करती थी और हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी वृक्षों में सुगंधित पुष्प और रसीले फल लगते थे वृक्ष में के डालियों में फल लगते थे उनके पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था सभी ब्राह्मण चार चारो वेदों के ज्ञाता होते थे क्षेत्रीय युद्ध काला में कुशल वेशण तथा शुद्रात्र की सेवा में तत्पर होते थे सब लोग दरिद्रता दुख और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो दीर्घ काल जीवी होते थे रात में प्रत्येक भूभाग में का उतना काकाश होता था कि रात्रि भी दिन के समान जान पड़ती थी जैसे देवता देवलोक में सुख पूर्वक विहार करते हैं उसी प्रकार मनुष्य लोक भूलोक में सानंद विचरण करते हैं पृथ्वी स्वर्ग लोग हो गयी और वही राजा बलिराज्य करते थे देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध नहीं होता था एक समय की बात है नारद जी राजा बलि के भवन में पधारे बलि ने उन्हें आसन पाद और अर्घ देकर उनका पूजन किया फिर सब देवते अर्घ दानव बैठे उस समय शुक्राचार्य सहित बलि ने नारद जी से कहा देवर से यह राज्य यह पत्नी यह मेरे पुत्र और मैं सब आपकी सेवा में इनमें जिससे आपका ಯ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರ ಓರ ಬಲಿ ಸಬ್ಬಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾಲ ರಾಜತಿ ಸಂತಿ ಪೂಜೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಮೈ ಬಹುತೇ ಧನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀ ತುಮಾರೇ ರಾಜ್ಯ ಮೇ ತುಮಾರೇ ಯಜ್ಞ ದಾನಮ ಸಂತುಷ್ಟು ಭೇ देवताओं द्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया है तुम ऐसी भली पूजित होने पर भी देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हो रहे हैं मैंने सुना है देवताओं के प्रयत्न ऐसी भूतल आरोप तुम्हारे राज्य का उच्छेद होगा यह सुनकर तुम्हें जो उच्चित प्रतीत होता है वह शीघ्र करो राजा बनी ने पूछा प्रभु राजा किन गुरु राज्य करता है वह मुझे बताइए दान सात्र देना चाहिए या अपात्र को नारजी ने कहा जो राजा 36 गुणों से सम्पन्न होकर राज्य करता है वही राज्य का फल पाता है राजा पाप रहित हो सब धर्मों का प्रेम पूर्वक अनुष्ठान करते हुए आस्तिक बना रहे गुत्त रुप से अर्थ का साधन करे कामना को त्याग दे और उदंडता से दूर रहे प्रिया वचन बोले किन्तु कभी दीन ना हो शुर रहे परंतु दिन ना मारे ऐसे ऐसे मारे दाता हो परंतु कृपा पात्र के यहां धन की वर्षा ना करे ध्रष्ट होकर रहे किन्तु निष्ठुर ना हो ध्रष्ट से संधि और भाई बंधु से विरोध न करे दुष्ट पुरुष से गुप्तचरों का काम ले किसी को सत्कार अपना स्वर्था सिद्धार्थ ना करें स्वार्थ सिद्धार्थ न करे अर्थ को समझे जहाँ अपना आप पत्ती में पड़ा हो वहाँ अपने गुणों का बखन न करे साधु पुरुषों ऐसी विरोध ना करें असाधु पुरुषों का आश्रय न ले अच्छी तरह जाँच पड़ताल के बिना किसी को दंड ना दे गुप्त मंत्रणों को ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪುರುಷೋ ಕಾರ್ಯ ನಾ ಪ್ರೋಜನ ಹಿತಕರೀ ಜೊತೆ ಚೋರ ನಾ ಹೋ ಐಸೆ ಮನುಷ್ಯ ಕತ್ಕಾರ ಕೇ ನಿಪಟ ಭಾವ ಏನೇ ದೇವತಾ ಕೂಜಾ ದೇ ನಾ अनिंदी लक्ष्मी की इच्छा करे स्वार्थ त्याग कर सेवा करे कार्य रक्षित तथा समय का ज्ञाता हो बातचीत करते हैं भोजन ना करें। किसी पर अनुह करते हुए उस पर आक्षेप ना करें। समझ बूझ करे, कर प्रहार करें। शत्रु को मारकर शेष न रहने दे अक्सम क्रोध न करे अपराधियों के प्रति भी मृद व्यवहार करें इस प्रकार आचरण करने से राज्य सुस्थिर होता है यदि कल्याण चाहते हो तो योग के द्वारा आत्म प्राप्त करो तपस्या स्वधाये दान तीर्थ यात्रा तथा आश्रम तथा ये सब आत्मज्ञान की सोहमी कला के बराबर भी नहीं है तुम्हें संसार की ओर से वैराग्य रखना और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए नाना प्रकार के यज्ञो का अनुष्ठान तथा भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए राजन मैं प्रसन्न वंश आ गया हूँ अब जाता हूँ जो कहकर नारायण जी चले गए तत्पश्चात दैव्यों को अक्षरपूर्ण दिखाई देने लगे राजा को तथा रात को सियारी उनके नगर में प्रवेश करके विकृत स्वर में होती थी दूषित शब्द करने वाले कुएं दिन रात नगर में आते जाते थे भयंकर विश्व वाले काले सात घरों में घूमते थे कुएं गीत और बगले पागल से होकर नगर के ऊपर मंडराते थे